ब्लॉक की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के शर्व संसार में प्रस्तुत है नजीर अकबराबादी की रचना रीछ का बच्चा कल राह में जाते जो मिला रीछ का बच्चा ले आए वही हम भी उठा रीछ का बच्चा सौ ने खा खा के पला रीछ का बच्चा जिस वक्त बढ़ा रीछ हुआ रीछ का बच्चा जब हम भी चले साथ चला रीछ का बच्चा था हाथ में एक अपने सवा मन का जो सोटा लोहे की कड़ी जिस पे खड़कती थी सरापा कंधे पे चढ़ा झोलना और हाथ में प्याला बाजार में ले आए दिखाने को तमाशा आगे तो हम और पीछे था वह रीछ का बच्चा था रीछ के बच्चे के वो गहना जो सरासर हाथों में कड़े सोने के बजते थे झमक कर कानों में दुर और घुंघरू पड़े पाँव के अंदर वह डोर भी रेशम की बनाई थी जो पुरजर जिस डोर से यारो था बंधा रीछ का बच्चा झुमके वो झमकते थे पड़े जिस पे करन फूल मुक्केश को लड़ियों की पड़ी पीठ ऊपर झूल और उनके सिवा कितने बिठाए थे गुलफूल यू लोग गिरे पड़ते थे सर पांव की सुध भूल गोया वो परी था कि न था रीछ का बच्चा एक तरफ को थी सैकड़ो लड़कों की पुकारे एक तरफ को थी पीरी जवानों की कतारें कुछ हाथियों की कोख और ऊंटों की डकारे गुल शोर मजे भीड़ अंबोह बहारे जब हमने किया लाके खड़ा रीछ का बच्चा कहता था कोई हमसे ओ मिया कलंदर वह वो क्या वो हुए अगले वो तुम्हारे थे, थे जो बंदर हम उनसे ये कहते, कहते थे ये, ये पेशा थे थे, है कलंदर हाँ छोड़ दिया बाबा बा, बा, उन्हें जंगले के अंदर जिस दिन से खुदा ने ये दिया रीछ का बच्चा मुद्दत में अब उस बच्चे को हमने है सधाया लड़ने के सिवा नाच भी है इसको सिखाया यहाँ कह के जो ढपली के तय गत पे बजाया इस ढब से उसे चौक के जमघट में नचाया जो सबकी निगाहों में खुबा रीछ का बच्चा फिर नाच के वह राग भी गाया तो वहाँ वाह फिर कहरवा नाचा तो हर एक बोली जवाब वाह हर चार तरफ से चारे कहे पीरी जवां वाह सब हंस के ये कहते थे मियां वाह मियां वाह क्या तुमने दिया खूब नचा रीछ का बच्चा जब कुश्ती की ठहरी तो वही सर को जो छाड़ा ललकारते ही उसने हमें आन लताड़ा गह हमने पछाड़ा उसे गह उसने पछाड़ा एक डेढ़ फिर कुश्ती का अखाड़ा गो हम भी न हारे न हटा रीछ का बच्चा वह दाव में पेचो में जो कुश्ती के हुई देर यू पड़ते रुपए पैसे की आंधी में गोया बेर सब नकद हुए आके सवा लाख रुपए ढेर जो कहता था हर एक से इसी, से, इसी तरह से मुंह फेर, फेर या तू तो लड़ा देखो जरा, जरा रीछ का बच्चा कहता था खड़ा जो, जो, जो कोई कर आहा हा इसके, इसके तुम ही उस्ताद हो वल्लाह आहा हा यह सहर किया तुमने तो नागा आहा क्या कहिए गरज आखिरश आहाहा ऐसा तो न देखा न, देखा न, न सुना रीछ का बच्चा जिस दिन से नजर अपने तो दिलशाद यही हैं जाते हैं जिधर को उधर, उधर इरशाद यही हैं सब, सब कहते हैं, हैं वह साहब इजाद यही हैं क्या देखते हो तुम खड़े उस्ताद यही हैं कल चौक में था जिनका लड़ा रीछ का बच्चा कल राह में जाते जो मिला रीछ का बच्चा ले आए वही हम भी उठा रीछ का बच्चा ले आए वही हम भी उठा रीछ का बच्चा